सर्वदा जन्दुखा भव तमहम सर्वदांदे श्रीमद्लभनंदनमतिरांधलाकक्षुरमीलिम है तस् श्रीगुरव नम नमा हृदय नवश्रीसहस्रलीला चतुर्भिर्भिर्भिस्वीस पंच अड़सठवी कारिका उसका विचार हुआ था नान्य नहीं वा तीर्थ नान्यदेव वृजेद नपमानी तीर्थेश भूदेवा तीर्थ समर्चना पुष्टि को सामने चलाकर अन्य देवों के वहां नहीं जाना चाहिए अकस्मात अगर अन्य देवों का आमना सामना हो जाए तब उनका अपमान भी नहीं करना चाहिए तीर्थों में जाने पर तीर्थ के देवों का सम्मान करना चाहिए इसी तरह तीर्थ में जो पुरोहित होते हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए तीर्थों में तीर्थदेवों का सम्मान करने से अन्य आश्रय का दोष नहीं लगता है उसका कारण कल हमने समझा कि तीर्थ उनका घर है हम उनके घर में जाते हैं तो उस घर का जो स्वामी है उसका सम्मान उसका सत्कार उसका अभिवादन करना वो एक शिष्टाचार है और जो देव हैं तीर्थ के अधिपति हैं वो भी भगवान के सेवक हैं और उस नाते हमारे जैसे ही वो भी वैष्णव हैं विष्णु के अनुचर तो उस दृष्टि से वैष्णव संबंध से उनका सम्मान और भगवत स्मरण हमें करना चाहिए और जो तीर्थ पुरोहित हैं वो तीर्थ के रक्षक हैं और तीर्थ में जब हम जाते हैं तब उनके पूजन आदि करने में वो हमें सहायक बनते हैं इस दृष्टि से उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए अब इससे आगे उनका में संयासाग्निहोत्र यथा विधि संदिग्धधर्मसेवा क्लेशाइवात्मस क्लेशायी वाल परम ये कलिकाल में सन्यास और अग्निहोत्र ये विधि के अनुसार यानी शास्त्र की आज्ञा के अनुसार हो पाना संभव नहीं और कलिकाल में वैसे भी मंदा सुबंध मतयोग मंद भाग्यापद्रता ऐसा वर्णन कलिकाल के जीवों का किया गया है वो मंदमती होते हैं कली के जीव उनका भाग्य भी मंद होता है और रोगादि उपद्रव भी उनके शरीर में होते हैं आयु भी उनकी अल्प होती है इन सब कारणों से ऐसे अल्पबुद्धि वाले जो कलिकाल के जीव हैं वो अग्निहोत्र और संन्यास जैसी कठिन दीक्षा अगर वो लेते हैं तो उससे उनका पालन हो पाना संभव नहीं और ऐसे में संदिग्ध धर्म सेवा भी क्लेशाईव भवती ऐसी कच्ची अवस्था में और धर्म का पूरा पालन हो पाना संभव नहीं हो ऐसी स्थिति में ऐसी अग्निहोत्र की दीक्षा लेना और सन्यास की दीक्षा लेना वो आगे जाकर क्लेश जनक होती है महाप्रभु ने सन्यास निर्णय में इस बात का निरूपण किया है और श्री गोपीनाथ जी उसी का यहाँ पुनरुच्चार करते हैं कर्म मार्गे न कर्तव्यम सुतरांग कलिकालत कर्म मार्ग में तो सन्यास कलिकाल होने के कारण लेना संभव ही नहीं है यानी लेना ही नहीं चाहिए तो वहाँ आपने इस बात का निषेध किया और जो सन्यास में सन्यास क्यों नहीं लेना चाहिए उसमें जो शास्त्र की आज्ञा है उसी शास्त्र की आज्ञा में अग्निहोत्र के बारे में भी निषेध किया गया है कि कलिकाल में क्या क्या वर्ज्य हैं शास्त्र की आज्ञाओं का पालन या कौन कौन से शास्त्रीय आचार हमें कलिकाल में नहीं करने चाहिए उसके बारे में जो शास्त्र में आज्ञा दी गई है उसमें जैसे सन्यास का निषेध है उसी तरह अग्निहोत्र का भी निषेध किया है अग्निहोत्रम गवालंभम संन्यासम फल पैतृकम देवराज्यसुखोत्पत्ति कलव पंच ऐसा कहा गया तो कलिकाल में इन चीजों को नहीं करना चाहिए नहीं करने के पीछे शास्त्र कोई वैसे आज्ञा नहीं देता है या समझाता नहीं है कारण नहीं देता है पर हम समझ सकते हैं कि काल जिस तरह से कठिन होता जा रहा है और उसमें परिस्थिति धर्म के अनुकूल नहीं होती है ऐसे में सामान्य धर्म निरपाई यही बहुत बड़ी बात है ऐसी स्थिति में हमें ऐसे जो बहुत ज़्यादा योग्यता की अपेक्षा रखती हूँ ऐसे संकल्प या ऐसी दीक्षाएं हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए इसलिए ये कहा कि जो अल्पबुद्धि वाले कलिकाल के जीव हैं उनके लिए सन्यास लेना या अग्निहोत्र की दीक्षा लेना आगे जाकर उनको कष्टदायक हो जाएगी क्लेशजनक हो जाएगी पर अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं हम कुछ तो करें हम वर्णाश्रमी है वेदाध्ययन हमारा हुआ है विधिपूर्वक हमारे सभी संस्कार भी हुए हैं तो ऐसी स्थिति में हम कुछ कर सकते हैं तो क्या करना चाहिए तो उसका आगे निरूपण करते हैं समर्थस्तु तयोग कुरयाद विद्वान स्मार्ताग्नि धारण। न्यासाश्रमात् पतन मरते आरूढ़ पति गति कोई ऐसा सोचता है कि नहीं मैं अग्नि कार्य करने में समर्थ हूँ तब उसे जो अग्निहोत्र सन्यास ये दो आगे बातें कही गई हैं किसी को ऐसा भी लग सकता है कि मैं मुझे संसार में वैराग्य है किसी से मोह ममता नहीं है सबको छोड़कर भी अगर मैं चला जाऊँ तो मैं अपना जीवन अकेला भी बिता सकता हूँ ऐसे खुद के अंदर समर्थ होने की अगर किसी के अंदर समझ है तो ऐसे समर्थ के लिए सन्यास की आज्ञा है या नहीं या ऐसा समर्थ व्यक्ति के लिए अग्निहोत्र की आज्ञा है कि नहीं क्योंकि गोपीनाथ जी उसके बारे में यहाँ स्पष्टीकरण देते हैं कि अगर ऐसा सामर्थ्य हमें अपने भीतर इस कॉन्फरेंस इस बीन रिकनेक्टेड मे नॉट हियर एवरीवन ऑन द कॉल यू विल बी प्रॉम्प्टेड व्हेन द कॉन्फ्रेंस इस रिकनेक्टेड वी आर एक्सपीरियंसिंग टेक्निकल कॉन्फ्रेंस इस बीन रिकनेक्टेड यू मे नॉट हियर एवरीवन ऑन द कॉल यू विल बी प्रॉम्प्टेड व्हेन वी आर एक्सपीरियंसिंग टेक्निकल कॉन्फ्रेंस ऑल पार्टिसिपेंट्स आर म्यूटेड एंड दे कैन अनम्यूट देमसेल्व्स प्रॉम्प्टेड व्हेन द कॉन्फ्रेंस ऑल पार्टिसिपेंट्स आर म्यूटेड your experience this call has vehicle. been reconnected you may not hear everyone on the call you will be prompted when the we conference are here experience this call has been reconnected <laughs> you may not hear <laughs> everyone on the call you, you will sure. be prompted your experience conference when this call has been reconnected <laughs> you may not hear at <laughs> all welcome This service is provided by freeconferencecall.com. There is one other participant in the conference. The recording has started. Oh, please just look at it for a second. There is a glitch in the middle. उनहत्तरवीं कारिका में ये कहा कि कलिकाल में संन्यास और अग्निहोत्र इन दोनों का पालन होना संभव नहीं है इसलिए कलिकाल में सन्यास नहीं लेना चाहिए अग्निहोत्र की दीक्षा भी नहीं लेनी चाहिए अगर कोई जिद्द करके कलिकाल होते हुए सन्यास लेता है या अग्निहोत्र की दीक्षा लेता है तो श्री गोपीनाथ जी कहते हैं उसे आगे जाकर क्लेश होगा क्योंकि कलिकाल में ये निभने वाले नहीं कलिकाल तामस काल है और ये दो ऐसे ऐसी दीक्षाएं हैं कि जिस दीक्षा में बहुत ज्यादा आंतरिक दृढ़ता त्याग संयम इनकी आवश्यकता होती है जो कलिकाल में असंभव सा है अब ऐसे में किसी के मन में ऐसा हो कि नहीं मैं तो समर्थ हूं राग बैरागी किसी के भी बिना में रह सकता हूँ तब अग्निहोत्र के लिए क्या नियम होता है जैसे सन्यास में हम जानते हैं कि हमें घर परिवार सब संबंध छोड़कर एकाकी रहना होता है भिक्षा से हमारा जीवन यापन करना होता है निरंतर भगवत ध्यान में रहना चाहिए और सन्यास के कुटीचक बहुत हंस परम हंस ऐसे उत्तरोत्तर चतुर्विध सन्यास है जो आगे हो कठिन होते जाते हैं उसमें हम शिखा सूत्र का भी परित्याग हो जाता है वस्त्र का भी परित्याग हो जाता है सभी तरह के शास्त्रीय कर्म सामाजिक हमारे जितने भी संबंध वो भी सब हमारे खत्म हो जाते हैं तो ऐसा जीवन पर्यंत उस अवस्था में रह पाना ल के जीव के लिए बहुत कठिन यू यू नॉट हियर एवरीवन ऑन द द कॉल। विल बी व्हेन तो परसों हम वहां गए थे विश्वामित्री के उद्गम पर वहाँ वो एक साधु बाबा बैठे हुए थे <laughs> सिगरेट पी रहे थे शायद तो उनसे इन लोगों की थोड़ी झोक हो गई तो हम देख सकते हैं कि सब त्याग हो जाने के बाद भी अब घर परिवार तो छोड़ दिया है दूसरी कोई प्रॉपर्टी भी उनके पास नहीं है जो झूला और कमंडल डंडा उसके अलावा और कुछ नहीं था पर तो फिर भी जब ये उनके ऊपर कटाक्ष किया बच्चों ने कि सन्यासी हो गए हो पर सिगरेट नहीं छूटी तो गुस्से हो गए और उन्होंने बच्चों के ऊपर आक्षेप किया कि भूख प्यास की तो आग आप, आपको भी लगती होगी ना आपने भी तो ऐसे कपड़े पहन रखे हैं ऐसे करके अब आक्षेप करने के लिए कोई भी कर सकता है पर यह कोई जवाब नहीं हुआ क्योंकि गृहस्थ हों उनके उनके जीवन में त्याग अनिवार्य नहीं होता है पर जिसने त्याग की दीक्षा ली है उसके बाद वो अगर इन चीज़ों से नहीं बच पा रहा है तब तो वो किसी की भी आंखें चढ़ जाएगा तो ये तात्पर्य है कि कली में ये बहुत कठिन है अग्निहोत्र का ये नियम है कि जो अग्निहोत्र की दीक्षा लेता है उसे उस अग्नि का आधान करने के बाद सदा उसको प्रज्ज्वलित रखना चाहिए जैसे वो अखंड दिया होता है उसी तरह वो अग्नि भी अखंड प्रज्वलित रहती है बुझने पर बहुत बड़ा प्रायश्चित है उसका इसलिए जो अग्निहोत्री होता है उसे अपना घर छोड़कर कहीं भी जाने की आज्ञा नहीं है तो वैसे सन्यासी को कहीं घर में बसाने की आज्ञा नहीं है घर छोड़ कर रहना चाहिए उससे विपरीत अग्निहोत्री का है उसे घर छोड़कर कहीं नहीं जाना है घर में ही रहना और वो सपत्नी होता है अग्निहोत्र का होम है वो प्रातः और सायं दोनों समय तो इस दृष्टि से अग्निहोत्र है वो भी एक कठिन दीक्षा है तो अगर किसी व्यक्ति के मन में ऐसा है कि नहीं मैं समर्थ हूँ तब उसे सन्यास तो नहीं ही लेना चाहिए अगर अग्नि की दीक्षा उसे लेनी है तो श्री गोपीनाथ जी आज्ञा करते हैं कि शास्त्र में ये व्यवस्था है कि वो स्मार्थ अग्नि की दीक्षा ले सकता है वो अग्नि दो तरह के होते हैं शौद अग्नि और स्मार्त अग्नि शौद अग्नि में अग्निहोत्र करना होता है उसके बाद चातुर्मास से दर्शपूर्ण मास निरूढ़ पशुयाग और वर्षांत में सोमयज्ञ ऐसा अग्निहोत्र का क्रम है और यहाँ पर अगर अग्निहोत्र नहीं लेते हैं उस समय स्मार्त अग्नि की दीक्षा ली जाती है जिसमें हमने वो देखा था कि वैश्व देवादि कर्म होते हैं उन कर्मों को हम स्मार्त अग्नि में करते हैं उसके लिए वो अग्नि का निरंतर प्रज्वलित रहना ऐसी कोई अनिवार्यता उसमें नहीं होती वो बुझने पर वापस उसको प्रज्वलित किया जा सकता है इसलिए आज्ञा करते हैं कि समर्थस्तु अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं समर्थ हूँ तब दो हो तय यानी सन्यास और अग्निहोत्र में से स्मार्द अग्नि को विद्वान ब्राह्मण है वो धारण करे या द्विज मात अग्नि का आधान कर न्यासाश्रम पतन मत आरूढ़ पतितो गति अगर गलती से सन्यास ले ले तब तो फिर इतना ऊंचा आश्रम प्राप्त करने के बाद अगर उसे नहीं निभा पाए तब तो फिर अगर पतन होगा तो ऐसा आरूढ़ पातिथ्य यानी चलता हुआ आदमी गिर पड़े तो उसे चोट ज़्यादा नहीं लगती है पर जो ऊपर चढ़ने के बाद गिरता है तो उसे ज्यादा चोट लगती है तो ये संन्यास्रम में वो बहुत ऊंचा माना जाता है इसलिए समर्थ नहीं हो और शास्त्र की भी आज्ञा नहीं है ऐसी स्थिति में संन्यास में नहीं लेना चाहिए आगे अब यहाँ किसी के मन में ये आशंका हो कि सन्यास रूप दिया गया अग्निहोत्र जो वैदिक यज्ञ हैं उसे भी रूप दिया गया पर जो काल का प्रभाव है वो तो और भी सभी कर्मों के ऊपर पड़ता ही है जैसे कोई व्यक्ति ये कह कि सन्यासी नहीं बने तो गृहस्थ तो रहना पड़ेगा गृहस्थ रहोगे तो गृहस्थ के लिए भी शास्त्र में तो गृह आश्रम बतलाया है वहाँ भी गृहस्थ के कर्म होते हैं उसकी भी वृद्धि होती है तो उसके ऊपर क्या कलिकाल का प्रभाव नहीं पड़ेगा और अगर पड़ेगा तो फिर कोई रास्ता नहीं जो दोष यहाँ है वो दोष वहाँ भी रहेगा तो सन्यास को रोकने का कोई कारण नहीं रहता है कलीकाल के कारण है तो और अगर सन्यास को रोक रहे हो तो फिर गृहस्थ धर्म है उसको भी निभाना संभव नहीं होगा कली में क्या किया तो उसका निरूपण करते हैं यद्यप्यम ही गारहस्थ्यम वर्णधर्मेण दुष्कम तथाप्यात पथित तद विव्रयाद देहयात्रा इसी तरह वैसे देखा जाए तो जो वर्णधर्म होते हैं उसमें धर्म गृहस्थाश्रम भी दुष्कर है यानी बड़ी मुश्किल से गृहस्थाश्रम का निर्वाह हम कर सकते हैं गृहस्थ आश्रम का मतलब शादी कर लेना इतना नहीं है वो जब ब्याह संबंध होता है शादी होती है तब वो एक आश्रम में प्रवेश की विधि है और उसमें जो प्रसिद्ध कर्म होते हैं उसमें देखा होता है कि पति पत्नी बैठकर होम करते हैं वो होम होता है वहां से वो निर्णय होता है कि ये जो गृहस्थ हैं अब होने जा रहे हैं वो श्रौत अग्नि का आधान करेंगे दीक्षा लेंगे या स्मार्त अग्नि की श्रौत अग्नि की करने पर प्रतिदिन अग्निहोत्र कर्म प्राप्त होता है स्मार्त अग्नि की दीक्षा लेने पर स्मार्त अग्नि में होम होता है वो मुख्य कर्म होता है पर उसके अतिरिक्त जो स्नान संध्या जप होम स्वाध्याय पितरुओं को तर्पण है पंचयज्ञ हैं ये सब कर्म तो गृहस्थों को करने ही होते हैं तो इन सब को देखते हुए हम कह सकते हैं कि वर्ण धर्म में गृहस्थ का धर्म है वो भी दुष्कर है पर ये ऐसी स्थिति है कि हमारे पास अब दूसरा कोई विकल्प बचता ही नहीं है तथा आयात पथितम माफी आंकड़ा है तब तो उसे जैसे तैसे निभाना पड़ेगा तो जिस तरह से भी हमारी देह यात्रा निभ जाए उस तरह से हमें गृहस्थाश्रम को निभाना चाहिए आया ना समझ में इसलिए के संबंध में आज्ञा कहते हैं कि नगाहस्थ्य विना देह यात्रा धर्मों के सिद्ध्यत तस्थित यंचित सिद्धि संभवः। गृहस्थ के बिना गृहस्थ धर्म के बिना तो हमारी देह यात्रा किसी तरह से सिद्ध नहीं हो सकती है क्योंकि ब्रह्मचर्य और सन्यास ये दो आश्रम ऐसे हैं कि जिसमें वो दोनों आश्रम गृहस्थों के ऊपर निभे हुए हैं अगर गृहस्थ नहीं हो तो ब्रह्मचारी भिक्षा कहाँ मांगेगा गृहस्थ न हो तो सन्यासी भिक्षा कहा मांगेगा तो सन्यासाश्रम यानी सन्यासियों का और ब्रह्मचारियों का निर्वाह तो गृहस्थाश्रम से ही चलता है इसलिए गृहस्थ आश्रम में वो सभी आश्रम का निर्वाह है आधार है इसलिए कहते हैं कि गारहस्थी के बिना तो देह यात्रा और देह संबंधी जो धर्म है वो भी सिद्ध होना संभव नहीं है अतः तस्मिन् स्थितस्य, यानी वो जो गृहस्थाश्रम में जो स्थित हैं उनको यथकिचित सिद्धि संभव अगर वो अपने धर्म को अच्छी तरह से पालते रहेंगे तो गृहस्थाश्रम से ही उनको यथकिंचित यानी थोड़ी बहुत सिद्धि उनको प्राप्त हो जाएगी आया समझ में? क्या समझ में आया? मतलब जो आश्रम है उनमें भी प्रवेश करने की विधि होती है तो जैसे गृहस्थ है तो उसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है तो उसकी भी एक अलग विधि है और जो ब्रह्मचर्य और सन्यास आश्रम जो दो आश्रम हैं, वो भी गृहस्थ पे ही टिके हुए हैं क्योंकि अगर गृहस्थ नहीं होगा तो ये सन्यास आश, आश्रम वाले जो हैं सन्यासी और ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी आश्रम वाले तो वो विक्षा कहाँ से मांगे तो ये दोनों जो आश्रम हैं वो गृहस्थ पर टिके होंगे तो मूल प्रश्न ये था कि सन्यास कलिकाल होने के कारण नहीं लेना चाहिए अग्निहोत्र की दीक्षा भी नहीं लेनी चाहिए तब फिर वो गृह के ऊपर भी वो दोष लागू होगा तो उसका क्या समाधान दिया इसमें है वो है तो कठिन लेकिन उसको जितना बन पाए इतना तो हमको पालना ही चाहिए तो थोड़ी भी हमको सिद्धि प्राप्त हो सके। मतलब ये कहा कि सन्यासाश्रम तो ऐसा है कि हम अपनी इच्छा से उसको पसंद करते हैं कि मैं सन्यासी बनूं या मैं सन्यासी नहीं बनूं वो कंपलसरी नहीं है पर गृहस्थाश्रम के बारे में अगर आप ये कहोगे कि मैं नहीं गृहस्थ में जाना चाहता तो परिवार और समाज वाले डंडा लगाकर तुमको घोड़े तो पे चढ़ा देंगे तो गृहस्थ आश्रम तो माथे आ पड़ा हुआ है उसका दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है तो अब गृहस्थाश्रम आ पड़ा है तब उसे किसी तरह निभाना चाहिए अगर नहीं निभाओगे तब भी दोष होगा तो जिस तरह से भी हो सके विरुद्ध आचरण से बचते हुए गृहस्थ आश्रम को निभाना चाहिए और अगर इस तरह से हम गृहस्थाश्रम को निभाते हैं तो यंचित सिद्धि गृहस्थ आश्रम से भी हमें तो प्राप्त तो होगी आया समझ में अब उसी आश्रम व्यवस्था के बारे में आगे समझाते हैं कि आश्रमो द्विविध कौर में तत्दासीन हो गृह आद्ये भी नैष्ठिकान्ते वैष्णवो स्थित पुराण में ग्रह आश्रम दो तरह के बतलाये एक उदासीन और दूसरा ग्रही अब उसमें जो उदासीन है उसमें पहला है ब्रह्मचर्य और दूसरा संन्यास आश्रम उदासीन का मतलब क्या जैसे जो ब्रह्मचारी होता है उसे गुरुकुल में वास करना होता है वहाँ वेदाध्ययन करना होता है और गुरु की सेवा करनी होती है भिक्षा के द्वारा उसको अपनी आजीविका चलानी होती है इसलिए उसे उदासीन कहा है क्योंकि उसमें घर गृहस्थी समाज परिवार इन सब से ब्रह्मचारी बालक को अलग रहना होता है इसी तरह सन्यासी है वो भी उदासीन है वो भी घर परिवार समाज इन सब से अलग है उसे भी भिक्षा के द्वारा अपना आजीवन जीवन जीविका चलानी होती है तो ये उदासीन आश्रम है और तो दूसरे ग्रही यानी घर में रह सके ऐसे वो कौन से हैं वानप्रस्थ है वो भी घर में रह सकता है वो जगह केवल बदलती है वन में या कहीं गांव के आसपास पर्ण बनाकर वहाँ वो पुराने समय में रहा करते थे और जो गृहस्थ हैं वो तो घर में रहते ही हैं हमारी तरह जैसे समय हम हैं तो आश्रम दो तरीके हैं एक गृहस्थ आश्रम है या घर में रहने वाला और दूसरा उदासीन है उदासीन में ब्रह्मचर्य और सन्यास होते हैं और जो ग्रही होते हैं उसमें गृहस्थ और वानप्रस्थ होते हैं ठीक है उसमें नैष्ठिक भी होते हैं नैष्ठिक अष्टांति है। अगर किसी व्यक्ति के मन में ब्रह्मचारी के मन में ऐसी इच्छा होती है कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य आश्रम में ही रहूं और वेदाध्ययन करता रहूं गुरु सेवा करता रहूं तो ऐसा नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के लिए भी शास्त्र की आज्ञा है यही बात गृहस्थ के लिए भी है और वानप्रस्थ सन्यास के लिए भी है उसमें ये भी क्रम बताया गया है कि आप चाहें तो पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में रहें फिर गृहस्थ बने उसके बाद वानप्रस्थ हों उसके बाद सन्यास ऐसे क्रमशः एक के बाद एक आश्रम में आप प्रवेश करें अगर आपके मन में वेदाध्ययन करते हुए ऐसी इच्छा हुई कि मुझे गृहस्थी नहीं होना है और मुझे सन्यासी होना है तो गृहस्थी को गृहस्थाश्रम को छोड़कर सीधा भी सन्यासी हो सकता है इसे नैष्ठिक कहा गया है आया समझ में और इसमें वैष्णवोधिकृत गोपीनाथ जी आज्ञा करते हैं कि इसमें जो वैष्णव होते हैं वो इसमें अधिकृत है यानी वैष्णो चाहे तो इन आश्रमों में इस तरह से जा सकते हैं इन आश्रमों की दीक्षाओं ग्रहण कर सकते हैं पर, पर एक एक हम देखेंगे कि महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है कि हमें घर में रहकर और अपने प्रभु की सेवा करनी है तो वो संन्यास आश्रम में वो कैसे हो सकता है वो आ गया सन्यासी को है ही नहीं जो घर में रहता है उसे श्री महाप्रभु आज्ञा करते हैं घर में रहकर करो ब्रह्मचारी को श्री महाप्रभु ये नहीं कहेंगे कि तुम घर में रहकर करो इसी तरह सन्यासी को भी श्री महाप्रभु ये नहीं आज्ञा करते हैं कि तुम घर में रहकर सेवा करो इसलिए जो भक्ति प्रकरण का आरंभ करते हुए श्री महाप्रभु ने अदुना तो पल्लव सर्वे विरुद्धाचार्य तत्परा वहां से वो उपदेश आरम्भ किया और वो प्रकरण समाप्त करते हुए महाप्रभु ने ये कहा कि एक तत्तसर्व प्रयत्न न गृहस्थस ये सब मैंने उपदेश खास करके गृहस्थों के लिए कहा अन्ये शाम है अन्यषा संभव तो सै यते पर्यटन वरह और जो अन्य हैं यानी ब्रह्मचारी हैं वनप्रस्थ हैं वो अगर भगवत सेवा निभा सकते हों तो आनंद से करें पर यते है वरम जो सन्यासी है यति है उसके लिए तो पर्यटन ही शास्त्र में आज्ञा है तो उसके लिए प्रभु सेवा संभव नहीं इसलिए उसे उपदेश भी नहीं दिया गया समझे पर तो श्री गोपीनाथ जी यहाँ ये क्यों आज्ञा करते हैं कि वैष्णव इसके लिए अधिकारी हैं वो इसलिए कहते हैं कि कोई गुष्टी मार्गी वैष्णव बन जाता है या वैष्णव धर्म की दीक्षा लेता है और ऐसा समझे कि अब मुझे वर्णाश्रम के कोई कर्तव्य मुझे प्राप्त नहीं होते हैं मैं उससे छुट्टी मिल गई है तो ऐसा नहीं है उनको वर्णाश्रम का पालन करना चाहिए तो साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि जो काल इस समय है उसके अनुसार शास्त्र में जो आज्ञा है उस आज्ञा कि मर्यादा में रेखर धर्म का पालन उसे करना है समझ में आ गया अब यहाँ तक का जो उपदेश है वो श्री गोपीनाथ जी ने द्विजों के लिए किया है यानी जिनको उपनयन दीक्षा है और ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य त्रिवर्ण में से जो हैं उनके लिए उपदेश दिया गया है। अब शूद्रस्तु जो द्विजेतर हैं उनके लिए क्या कर्तव्य है वो समझाते हैं कि शूद्रस्तु हिंस कार्य निषिद्ध्याशन वा चवृत्त सौ भजेत कृष्ण अब जो शूद्र है उसे क्या करना चाहिए उसे हिंस्र कार्य से बचना चाहिए जीव हिंसा हो ऐसी आजीविका या ऐसे कर्मों से नहीं करने चाहिए इसी तरह निषिद्ध से अशन न जिन पदार्थों का भोजन शास्त्र में निषिद्ध माना गया है ऐसे निषिद्ध पदार्थों का भोजन भी उसे छोड़ देना चाहिए और महदिर अनुकम्पिता जो बड़े हैं शूद्र की तुलना में जो बड़े होते हैं वो कौन है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यवर्ण होते हैं वो बड़े माने जाते हैं तो उनकी कृपा उसे प्राप्त करनी चाहिए उनकी सेवा के द्वारा और ऐसे बड़ों की कृपा प्राप्त करते हुए वो कृष्णम भजे कृष्ण क्रिश्न की सेवा करें तो शूद्रों को भी विभुपीनाथ जी आज्ञा करते हैं कि कृष्ण सेवा करनी चाहिए और शास्त्र में शूद्र की जो वृत्ति और उसका धर्म यही बतलाया गया है कि त्रिवर्ण की सेवा करना उनको सहायक उसे लास्त्रीय कोई स्वतंत्र कर्तव्य नहीं बताए गए हैं यानी यज्ञ आदि कर्म या ऐसे कोई संज्ञा या होम श्राद्ध तर्पण आदि ये सब कर्म जो द्विजयों को बतलाए गए हैं वो शूद्रों को नहीं बताए इसलिए जो इन कर्मों को करते हैं वो दीजों की सेवा करते हुए उनकी प्रसन्नता प्रसन्नताओं प्राप्त करे और अपने घर में भगवत सेवा करें आया समझ में आगे उसी प्रकरण में आगे समझाते हैं सहित हरिभक्ता ब्राह्मणा चरेत गवाम पाद सेवाच महता यदृत्तिया तुष्य के हरि ऐसे जो द्विजेतर शूद्रादि वर्ण के जो हैं वो भक्ता नाम प्रभु के भक्त हैं, उनका हित करें ब्राह्मणानाम हितम चरित ब्राह्मणों का भी हित करें गवाम हितम चरे इसी तरह गायों का भी हित करें महताम पाद सेवाच तेन करणीया जो बड़े हैं उनके चरणों की सेवा भी उनको करनी चाहिए और ऐसा करने से हरि ही तुष्य ऐसा करने से वो जो दीनता वाला को शे जो वैष्णव परायण है दुजों की सेवा परायण है गायों की सेवा परायण है ऐसे शूद्र के ऊपर प्रभु प्रसन्न होते हैं आगे दानम पैतृक शौचं शातिम्रिए हरिमेव भजेत प्रेमणा तेन सिद्ध्य सत्तम दान वृत वृत् संबंधी, राध तर्पण आदि शौच यानी पवित्रता और संतोष इनको भी ये जो शूद्र हैं वो उनकी रक्षा करें उनका सेवन करें और ऐसा करते हुए प्रेम से हरि का भजन करें तो उससे उसे सत्वर यानी शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है यानी प्रभु की कृपा शरणागति भक्ति उसे प्राप्त होती है अब यहाँ जो दान व्रत और पितृसबंधी कर्म बतलाए गए हैं वो शूद्रों को कैसे करने होते हैं तो उसमें थोड़ा भेद है यानी द्विजों को इन कर्मों में संकल्प और शास्त्रीय मंत्रों का विनियोग बतलाया जाता है कि इन मंत्रों को पढ़ते हुए तुम पितृकर्म करो तीर्थ आदि में स्नान करो दानादि कर्म है वो उसमें इस तरह के संकल्प करो और शूद्रों को वो मंत्र रहित करने होते हैं करते तो वो भी है पर उनको शास्त्रीय विधि रहित उन विधि उन कर्मों को करना होता है समझ में आया न तो अगर इस तरह से वो दान व्रत जिसे हम आप लोगों ने हमने सामान्य धर्म के प्रकरण में पढ़ा था कि राजा अम्बरीश ने एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया और उस समय दुर्वासा शुक्राचार्य जी उनके कुल गुरु थे और शुक्राचार्य जी ने उनसे वो संकल्प करवाया था अब जिस समय उनका व्रत संपन्न होने वाला था उस समय वामन जी पधारे उनसे याचना करने के लिए वो अवसर ऐसा था कि उस समय उनका व्रत अगर भंग हो रहा है यानी वो व्रत की पारणा कर लेते हैं तो उनको अक्षय फल प्राप्त होना है और उस समय यज्ञशाला में जब वामन जी पधारे तो उनके कुलगुरु ने उनको रोका कि आप अभी दान का संकल्प न करें क्योंकि ये ब्राह्मण वेशधारी विष्णु हैं और वो आपको ठगने के लिए आए हैं पर राजा के मन में ऐसा विचार नहीं आया उनको ये हुआ कि मैं राजा हूं और मेरे पास अगर किसी रूप में भी कोई भी आता है तो मेरा वो कर्तव्य कि मैं उसको उसकी इच्छा के अनुसार दान आदि करूँ तो उन कर्मों में हम देखते हैं कि वो संकल्प करते हैं गुरु के द्वारा तो ऐसे संकल्प पूर्वक दान होते हैं इसी तरह जो व्रत होते हैं उसमें भी संकल्प पूर्वक व्रत किए जाते हैं और व्रत जब संपन्न होता हो जैसे एकादशी का व्रत कब सम्पन्न होता है द्वादशी के प्रारणा करने पर द्वादशी के दिन व्रत संपन्न होने के लिए हमें कुछ लेना चाहिए वो प्रारणा करने के कारण वो व्रत संपन्न होता है और उसमें भी संकल्प होते हैं तो ये जो द्विज होते हैं उनको ये सब व्रत दान पित्र संबंधी जो कर्म होते हैं तर्पण श्राद्ध आदि वो सब समन्त्र करने होते हैं और द्विजय को मंत्र रहित करने तो यहाँ वो आज्ञा करते हैं पर इन सब को करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करने से ही प्रभु उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं ये छिहत्तरवीं कालिका में श्री गोपीनाथ जी ने समझाया इसके साथ साथ जो शूद्र हैं या जो विजेतर हैं उनको अपनी सीमा को भी समझना चाहिए वो क्या है तो कहते हैं कि नवेद श्रवणम कार्य स्पर्धा सुनात न्यगभावेन प्रपन्नोसौ भवेदासो हरे गुरो हो ऐसे जो द्विजेतर हैं उनको अपने समाज में जो अन्य वर्ण के लोग हैं कि जिनको वेदाधिकार प्राप्त है उनके साथ स्पर्धा और ईर्ष्या जैसे भाव नहीं रखने चाहिए कि उनको तो ये वो कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता हूँ जो इन दिनों में ये सब दलितों का हो या का ये सब विवाद चल रहा है वो एक सामाजिक हक के बारे में है वो आधुनिक परिपेक्ष है और यहाँ शास्त्रीय कर्मों में प्रवेश मान्य है या नहीं वो एक विषय बन जाता है तो जो ऐसे शूद्र या शूद्र समकक्ष हैं उनको अन्य वर्णों के साथ स्पर्धा का भाव नहीं रखना चाहिए ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए और इसी तरह उनको वेद का श्रवण नहीं करना चाहिए उनको क्या करना चाहिए दीनता सो न्यक भावे न प्रपन्न वो दीनता का भाव मन में रखते हुए शरणागति रखते हुए और हरि गुरु के वो दास बनकर रहें अगर इस तरह से वो दीनता रखते हैं और अन्य वर्णों के साथ प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या का भाव नहीं रखकर वेदाधिकार प्राप्त करने की घोड़ में वो नहीं जुड़ जाते हैं तो प्रभु उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं आया समझ में तो यहाँ तक द्विजेतर जो हैं उनके बारे में कहा इसके आगे त्रियों को किस तरह से भगवत भजन करना चाहिए उसका निरूपण अठहत्तरवीं कारिका से करेंगे वो हम आगे के सत्र में आज यहाँ